भारतीय दर्शन बौद्ध दर्शन माध्यमिक या शून्यवाद बौद्ध दर्शन माध्यमिक मत में अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति करता है निर्वाण के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हमें इसी स्तर पर पहुंचने से होता है यही परम शांति मिलती है तथा दुख की आत्यंत की निवृत्ति होती है बुद्ध के उपदेश का परम लक्ष्य इसी स्तर की प्राप्ति रही है जिस विज्ञान में जगत का प्रतिपादन योगाचार्य ने किया था उसका भी यही अंत हो जाता है तत्वदृष्टि से न तो बाह्य सत्ता है और न अंत सत्ता ही है सभी शून्य के गर्भ में विलीन हो जाते हैं यह न सत है और न सत्य विलक्षण है वस्तुतः यह अलक्षण है विज्ञानवाद यद्यपि एकमात्र चित्त को ही परम तत्व मानता है तथापि विचार करने से यह स्पष्ट है कि यह द्वैत का प्रतिपादन करता है चित्त संतति या विज्ञान संतति एक नहीं है यह अनंत है अभेद का स्वरूप विज्ञानवाद में तत्व दृष्टि से नहीं मिलता और जब तक अद्वैत तत्व की प्राप्ति नहीं होती तब तक साधक के जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं हो सकती और ना कोई दर्शन शास्त्र के अंतिम स्तर तक पहुँच ही सकता है यह अद्वैत तत्व शून्यवाद में प्रतिपादित किया गया है इस मत में शून्य ही एकमात्र तत्व है इसी के संबंध में नागार्जुन ने कहा है न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम चतुष्कोटिर्विर्मुक्तम तत्व माध्यमिक आविदो न सत है न असत है न सत और असत दोनों है न दोनों में भिन्न ही है इस प्रकार इन चारों संभावित कोटियों से विलक्षण ही एक तत्व है जिसे माध्यमिकों ने अपना परम तत्व कहा है इसीलिए तो इस तत्व को अलक्षण कहा है नागार्जुन ने इसी शून्यता को प्रतीत्य भी कहा है यह प्रतीत समुत्पाद शून्यतांतम प्रचक्म है सा प्रज्ञप्ति रूपादाय प्रतिपत्शव मध्यमा बुद्ध न अपने जीवन में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया था न तो वे तपस्वी होकर जंगल में ही अपने जीवन का अंत करना चाहते थे और न संसारी होकर ही रहना पसंद करते थे उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर संसार के लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन लगाया इसीलिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करना उन्होंने अपने जीवन का चरम लक्ष्य बताया अतएव इस मत के माध्यमिक नाम से लोगों ने प्रसिद्धि की शून्यवाद में बुद्ध के द्वारा कहे गए चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है शून्य को ही इस मत में परम तत्व माना गया है इसलिए इसे शून्यवाद कहते हैं इन लोगों का कहना है कि स्वलक्षण ही वास्तविक सत्व है वास्तविक तत्व है इसलिए जो किसी उपादान से उत्पन्न होता है वह दूसरे पर निर्भर रहता है उसमें स्वलक्षण नहीं है अतः एक प्रकार से वह उत्पत्ति उत्पत्ति ही नहीं है अर्थात वह शून्य है इसी फिर उपरयुक्त कारिका में नागार्जुन ना शून्यवाद को प्रतीत्य समुत्पाद कहा है